श्री माँ शारदा देवी संघ माता सन अठारह ईस्वी के मार्च के अंत में श्री माँ बुद्ध गया गई थी उस दिन एक तरफ वहां के मठ का अतुल ऐश्वर्य देख और इसके विपरीत दूसरी तरफ अपने पुत्र त्यागी पुत्रों के लिए स्थायी आश्रय का प्रभाव अन्य वस्त्र का अवर्णनीय कष्ट तथा साथ ही मठ की परिचालना में अत्यंत दैहिक कष्ट आदि देख संघ जननी विचलित हो उठी थी संघ को सुव्यवस्थित रूप में देखने के लिए उनके मन में एक करुण प्रार्थना जाग उठी पीछे उन्होंने कहा था आहा इसके लिए ठाकुर के सामने कितना रोई हूं कितना प्रार्थना की है तभी तो आज उनकी कृपा से ये मठ वट जो कुछ है ठाकुर के देह त्याग के बाद लड़के संसार त्याग कर किसी दिन एक जगह ठहरे उसके बाद सभी स्वाधीन रूप से एक एक कर इधर उधर घूमते रहे उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ ठाकुर के पास प्रार्थना करने लगी ठाकुर तुम आए इन कुछ व्यक्तियों के साथ लीला की और आनंद करते चले गए और बस सब समाप्त हो गया तो इतना कष्ट करके आने की आवश्यकता ही भला क्या थी मैंने काशी वृंदावन में देखा है अनेक साधु भीख मांगते और इधर उधर भटकते फिरते हैं ऐसे साधुओं की तो कमी नहीं है तुम्हारे नाम पर अपना सब कुछ त्याग कर मेरे बच्चे थोड़े से अन्न के लिए भटकते फिरेंगे यह मुझसे देखा नहीं जाएगा मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम पर जो निकलेंगे उन्हें साधारण खाने पहनने का अभाव न हो वे सभी तुम्हें और तुम्हारे उपदेशों तथा भावों को लेकर एक साथ रहेंगे और सांसारिक दुखों से जर्जरित मनुष्य उनके पास आकर तुम्हारी बातें सुनकर शांति पाएंगे इसीलिए तो तुम्हारा यहाँ आना हुआ है उन्हें इधर उधर भटकते देख मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है इसके बाद नरेंद्र धीरे धीरे ये सब किया माता जी के इन वाक्यों के प्रत्येक शब्द में उनके प्रगाढ़ मातृस्नेह और संघ प्रीति तथा संघ की विशेषता और संभावना आदि के बारे में उनके दृढ़ विश्वास एवं स्थाई मत प्रतिष्ठा के मठ प्रतिष्ठा के लिए विशेष आग्रह की झलक मिलती है वे आशा आकांक्षाएं केवल उनके मन में उमड़ कर ही नहीं रह गई बल्कि जब तक वे संसार में रहीं तब तक मठ को सुप्रतिष्ठित करने तथा उसे ठीक से चलाने का प्रयत्न वे बराबर करती रहीं। वे प्रेम को ही संघ का प्राण मानती थी जिस प्रकार संघ प्रत्येक अंग उनके प्रेम का प्रत्याशी था उसी प्रकार वे भी साधु ब्रह्मचारियों में अटूट मातृभाव देखना चाहती थी कुलपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष उस समय सहकर्मी ब्रह्मचारियों के से केवल कार्य की ही आशा रखते थे उसके बदले में उनका स्नेह यत्न नहीं देखते थे उनके लिए श्रम आश्रम में खाने का भी प्रबंध नहीं था क्रमश फल यह हुआ कि कोई -कोई उस आश्रम को छोड़ श्री के अथवा शारदानंद जी के पास चले गए इतना होने पर भी अध्यक्ष अपने भूल सुधारने के बजाय उल्टे मां के पास शिकायत लेकर पहुंचे मां ये लोग पहले मेरे कहने के अनुसार चलते थे पर अब इनके पंख जम गए हैं इसलिए मेरी बातों को सदा मानकर रहना नहीं चाहते हैं शरत महाराज या आपके पास जाने पर आप लोग स्नेह यत्न से इन्हें पास रखते हैं इन्हें अच्छा खाना भी मिल जाता है आप यदि इन्हें समझा दें तो ये हमारे कहने के अनुसार चलेंगे थ्रीमा उनकी ऐसी बातें सुन अवाक रह गई फिर बोली अरे यह क्या यह सब तुम क्या कह रहे हो हम लोगों का प्रेम ही तो असल है प्रेम से ही तो ठाकुर का परिवार गढ़ उठा है और मैं माँ हूं मेरे सामने बच्चों के खाने पीने पर आपत्ति की बात भला तुम्हारे तुमने चलाई कैसे आश्रम के अध्यक्ष स्वास्थ्य रक्षा के लिए ही आवश्यक धन व्यय करना नहीं चाहते थे इधर कठिन परिश्रम से और बार बार मलेरिया का शिकार होने के कारण आश्रम वासियों के शरीर दुर्बल होते जा रहे थे यद एक माँ अध्यक्ष से बार बार कहकर पुष्टिकर आहार की व्यवस्था की थी अध्यक्ष के कर्तापन के अभिमान पर भी उन्होंने एक दिन बड़ा असंतोष प्रकट किया था और कहा था अरे यह क्या इतने दांव पेच के साथ हुक्म करने पर भला कैसे आश्रम चलेगा सभी तुम्हारे छात्र ही क्यों न हो अपने बेटे को ही यदि अधिक डांटा जाए तो वह भी एक दिन अलग हो जाता है आश्रम के अध्यक्ष को माँ बहुत प्यार करती थी तथा अध्यक्ष भी उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति करते थे फिर भी श्रीमा अन्याय को सहन नहीं कर सकती थी राधो को लेकर जब श्रीमा माँ कोड़ा आश्रम में थी तब एक दिन अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचारी सेवकगण यहाँ नहीं रहना चाहते वे दूसरे जगह चल देते हैं इसलिए श्री ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे उन्हें दूसरे किसी आश्रम में स्थान न मिले और वे यहीं रहकर श्री का काम करते रहें इतना सुनते ही माँ ने कुपित होकर कहा तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो यही न कि वे कहीं नहीं रह सकें वे मेरे बच्चे हैं ठाकुर के पास आए हैं वे जहाँ भी जाएंगे ठाकुर वहीं उनकी देखभाल करेंगे और तुम मेरे मुंह से कहला लेना चाहते हो कि उन्हें कहीं जगह न मिले यह बात मैं नहीं कह सकूँगी श्री माँ की ऊँची आवाज़ सुन तथा क्रोध से मुँह लाल देख तभी डर गए भक्तमान अध्यक्ष ने उसी समय उनके पैरों में गिरकर कर क्षमा मांगी आवश्यक स्थल पर आश्रमाध्यक्ष का शासन करने पर भी सीमा आश्रम वासियों को भी सदुपदेश देती थी उपर्युक्त घटना के कुछ पहले जब वे जयराम बाटी में रहती थी तब वहां आए हुए एक ब्रह्मचारी ने से उन्होंने कहा था देखो सबको आपस में हिल मिल रहना चाहिए ठाकुर करते थे, कहा सब सहते जाओ वे हैं आश्रमिक जीवन में असुविधाओं के होते हुए भी श्रीमा से होकर रहने तथा काम करते रहने के लिए ही कहती थी स्वामी विशुद्धानंद शांतानंद और गिरजानंद वैराग्य की प्रेरणा से घर बार छोड़ पैदल ही कलकत्ते जयराम बाटी आ उपस्थित हुए उनके विशेषकर विशुद्धानंद जी की इच्छा थी कि वे श्री माँ का आशीर्वाद ले परिवराजक रूप में निकलें तथा किसी मठ या आश्रम में न रह जीवन तीर्थ दर्शन और तपस्यादी में बिता दें श्री माँ ने उन लोगों को स्नेह के साथ ग्रहण कर उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराया दूसरे दिन सवेरे उन्होंने कहा आज तुम तीनों मुंडन कराओ और कपड़े रंगो कल तुमको सन्यास दूंगी दूसरे दिन अर्थात 29 जुलाई 1907 तीनों के हाथ में गेरुआ कपड़ा और कौपीन दे श्री राम कृष्ण से श्रीमान ने प्रार्थना की ठाकुर इनके सन्यास की रक्षा करना पहाड़ या जंगल जहाँ कहीं रहे इन्हें एक मुट्ठी खाने को देना परंतु ये सब घूमते रहे यह मां की बिल्कुल इच्छा नहीं थी इसीलिए विदाई के पहले उन्होंने कहा जब तुम सब ठाकुर की शरण में आ पहुँचे हो तब तुम लोगों को इतना कष्ट करने का कोई प्रयोजन नहीं खैर तुमने परिव्राजक के रूप में पैदल चलने का संकल्प किया है इसीलिए मैं थोड़ा जाने देती हूँ तुम काशी तक पैदल जाओ वहाँ मैं तारक को स्वामी शिवानंद को लिख देती हूँ वह तुमको रहने देगा उसके पास रहकर तुम सब अपने सन्यास जीवन को ऊँचा उठाना और उससे संन्यास नाम ले लेना माँ के आदेशानुसार काशी के लिए चल पड़े श्री माँ दाल पुकुर तक उनके साथ आई तथा आंसू बहाते हुए उनको विदा किया वे लोग जब काशी पहुंचे तब शिवानंद जी ने श्री माँ के आदेशानुसार व्यवस्था की अप्रैल 1911 सौ ईस्वी की बात है उस समय एक त्यागी सन्यासी भारी गलती कर डालने के बाद उद्बोधन के मकान में रह रहे थे पूज्य बात स्वामी ब्रह्मानंद आदि ने उनको बेलूर मठ में जाकर रहने के लिए कहा किंतु वे वैसा करने को इच्छुक न थे एक दिन शारदानंद जी ने उनके बारे में श्री से कहा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा हम लोगों की बात क्या एकदम सुननी नहीं चाहिए कम से कम दो दिन भी मठ में जाकर रहे ताकि महाराज की आज्ञा का पालन हो इसके कुछ दिन बाद श्री ने उस बात की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं भी कई बार उस शिष्य को मठ में जाकर रहने का आदेश दिया था पर कुछ फल नहीं हुआ माँ ने आक्षेप करते हुए कहा देखो तो गुरुजन की बात काम करने की उसकी एकदम इच्छा नहीं है काम काज न करने से जी अच्छा थोड़े ही रहता है चौबीस घंटा क्या ध्यान चिंतन किया जा सकता है इसलिए काम काज लेकर रहना चाहिए उससे मन अच्छा रहता है सब प्रकार से उनके मन को बदलने की चेष्टा करने पर भी उनके प्रति श्री माँ के स्नेह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई इसी के एक वर्ष बाद एक संतान ने श्री से निवेदन किया कोई कोई कहते हैं कि सेवाश्रम या अस्पताल चलाना पुस्तकें बेचना हिसाब रखना आदि काम साधुओं के लिए ठीक नहीं क्योंकि ठाकुर ने यह सब नहीं किया काम यदि करना हो तो पूजा जप ध्यान कीर्तन आदि ही करना उचित है दूसरे सभी काम विषय चिंता लाकर साधु को ईश्वर से विमुख कर देते हैं श्री ने सब सुनकर दृढ़ता के साथ कहा काम न करेंगे तो भला रात दिन रहेंगे कैसे चौबीस घंटे क्या जब ध्यान किया जा सकता है ठाकुर की बात उठाते हैं उनकी बात निराली है फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था मथुर बाबू करते थे यहाँ एक काम लेकर हो इसलिए खाना मिल रहा है नहीं तो मुठ्ठी भर अन्न के लिए कहाँ दर दर फिरोगे ठाकुर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलना मट इसी प्रकार चलेगा या जो न कर सकेंगे वे चले जाएंगे काशी में रहते समय श्रीमान ने एक दिन स्थानीय सेवा आश्रम द्वारा संचालित वृद्धाओं के आश्रम को देखकर कहा था इन अनाथ वृद्धाओं की सेवा नारायण की सेवा है आह ये सब लड़के क्या ही अच्छा काम कर रहे हैं इसी बारे में दूसरे समय उन्होंने कहा था सभी उनकी इच्छा है कहाँ से क्या कराते हैं वे ही जानते हैं एक दिन जयराम भाटी में जब ध्यान के संबंध में उन्होंने कहा था सदा जब ध्यान कितने लोग कर सकते हैं मन को जमाकर उसे ढील न देकर तरह तरह का काम करना बहुत अच्छा है ढील पाने पर ही मन अन्य कर बैठता है मेरे नरेंद्र ने यह सब देखकर ही तो निष्काम कर्म शुरू किया श्री का विश्वास था कि संघ के माध्यम से श्री राम अपने नई भावधारा का प्रचार अवश्य करेंगे किसी मठाध्यक्ष ने उनसे एक दिन दुखित होकर कहा कि देशवासियों की मनोगति अनुकूल न होने के कारण काम आसान रूप आगे नहीं बढ़ रहा, पा रहा है क्योंकि वे केवल बिगाड़ना ही जानते हैं बनाने में मदद नहीं करते श्रीमान ने आश्वासन देते हुए कहा बेटा ठाकुर कहा करते थे मले पवन के स्पर्श से सभी सार्वानपेण चंदन हो जाते हैं मलय पवन बह चुका है अब सब चंदन हो जाएंगे केवल बांस और केले को छोड़कर आश्रम तथा आश्रम की बहुत सी समस्याएं उनकी दृष्टि आकर्षित करती थी उनके सामने रखी जाती थी वे भी प्रति क्षेत्र में उपयुक्त विधान उपदेश या उत्साह देती थी कुआलपाड़ा आश्रम के निःशुल्क चिकित्सालय में ऐसे अनेक चिकित्सार्थी आते थे जो थन व्यय करके दूसरी जगह से भी दवा ले सकते थे यदि ने श्री भी श्री से निर्देश मांगा जिससे ऐसे प्रार्थियों को दवा न दी जाए किंतु श्री ने साधारण सांसारिक दृष्टि से ऊपर उठकर उनसे कहा प्रार्थी होकर जो कोई आए उसे अभावग्रस्त से ही समझना पड़ेगा इसलिए चिकित्सालय का दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा वह आश्रम रामकृष्ण मठ के अंतर्भुक्त होने के पहले वहाँ के सेवकगण स्वदेशी आंदोलन में निमग्न हुए थे पर वे कोई संगठनात्मक कार्य न कर केवल जबानी जमा खर्च में ही अधिक समय बिताते थे यह देख श्रीमान ने कहा देखो वंदे मातरम कहकर शोरगुल करते हुए तुम लोग घूमते मत रहना करघे लगाओ कपड़ा तैयार करो मेरी इच्छा होती है कि यदि एक चरखा मिले तो मैं सूत कातूँ तुम लोग काम करो यह हम बता चुके हैं कि आश्रम को धर्ममूलक बनाने के लिए उन्होंने वहां अपने हाथों से थी कृष्ण का पट स्थापित किया था ब्रह्मचारियों की ज्ञानार्जन स्प्रिया को बढ़ाने की ओर भी वे सचेष्ट थे। उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारियों से उन्होंने एक दिन कहा था देखो उस देश से अनेक साहब भक्त आएंगे तुम लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लो उन्होंने इस काम के लिए पहले स्वामी धर्मानंद को और फिर ढाका के कृष्णभूषण बाबू को नियुक्त किया था कामकाज में उत्साह देने पर भी श्री उसके बुरे पक्ष से विशेष परिचित थी अच्छे उद्देश्य से आश्रम बनाने पर भी किसी किसी का विषय संचालन जनित संकीर्णता दौर से दूषित हो जाता है इसीलिए श्री ने एक दिन स्वामी तन्मयानंद को सावधान कर दिया था खटाई के मारे भाग कर ठहरे इमली के पेड़ के नीचे संसार छोड़कर कहा भगवान का नाम लोगे सो नहीं केवल काम आश्रम दूसरा संसार बना लोग संसार छोड़कर आश्रम में आते हैं पर ऐसा मोह हो जाता है कि आश्रम छोड़कर जाना नहीं चाहते वैराग्य के साथ मातृष्णह का अपूर्व मिलन श्री के जीवन में एक और देखने की वस्तु था सर्वांतकरण से संतानों की मंगल कामना किया करती थी जयराम भाटी में एक बार दुर्गोत्सव के समय संधि पूजा के अवसर पर बहुतों ने अंजलि भरकर कमल के फूल उनके पैरों पर चढ़ाए उनके चले जाने पर एक ब्रह्मचारी को बुलाकर श्री ने कहा और भी फूल लाओ राखाल तारक शरद खोका योगेन गोलाब इनके नाम से मेरे जाने अन सब लड़कों की तरफ से फूल चढ़ाओ पूजा ग्रहण करने के बाद हाथ जोड़े श्री राम की ओर देखते हुए बहुत देर तक बैठी रहकर उन्होंने कहा यह काल पर काल में सबका कल्याण हो और एक बार १९१८ सौ ईस्वी में उद्बोधन के मकान में रहते समय श्री माँ के वर्षगाठ के दिन उनके चरणों में पुष्पांजलि देकर सबके चले जाने के बाद उन्होंने ब्रह्मचारी वरदा को बुलाकर अर्घ देने को कहा अर्घ दान के बाद ब्रह्मचारी के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद करते हुए उन्होंने कहा जयराम बाटी तथा कोआलपाड़ा के सबकी तरफ से हर एक का नाम लेकर फूल चढ़ाओ आज विशेष दिन है वैसा होने पर श्री ने सबके कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की श्री का यह स्नेह जिन्हें मिला है उनके सिवा दूसरे नहीं समझ सकेंगे कि वह कितना गंभीर कितना दुर्लभ था जयराम में रहते समय एक बार ब्रह्मचारी ज्ञान को अर्थात स्वामी ज्ञानानंद को खूब खाज हुई वे तब्रह अपने हाथ से खा नहीं सकते थे इसलिए श्री भात सान उन्हें खिलाती थी और उनकी जूठी पत्तल स्वयं फेंक देती थी ब्रह्मचारी राज विहारी स्वामी अरूपानंद जब जयराम बाटी में सीमा का नया मकान बनवा रहे थे तब एक दिन वे जरूरी काम के से पास के एक गांव में जाकर दोपहर में खाने के समय लौट न सके जाड़े का दिन छोटा होने के कारण शाम होने के करीब एक घंटा पहले जब लौटे तब सुना की माँ ने तब तक भोजन नहीं किया है और वे उनकी बाढ़ जो रही है उन्होंने अबाक होकर कहा माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतनी देर तक उपवासी हो माँ ने केवल कहाने पर सीमा तथा जो स्त्रियां उनके लिए प्रतीक्षा कर रही थी वे खाने बैठी इस प्रकार का व्यवहार भला कितनी माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं स्वामी ब्रजेश्वरानंद मठ में रहकर अथक परिश्रम करते थे और बड़े बूढ़े साधुओं का प्यार उन्हें खूब मिलता था एक बार उनके मन में आया कि इस प्रकार वृद्ध साधुओं का प्यार पाकर अभिमान को बढ़ाने के बजाय बाहर जाकर तपस्या करना अच्छा है पर वे इस बात को जानते थे कि मठ के कार्यकर्ता इसे मंजूर नहीं करेंगे इसलिए वे श्री से अनुमति लेने को कलकत्ता गए माँ को प्रणाम कर जब उन्होंने अपना मनोभाव प्रकट किया तब माँ ने जानना चाह वे कहाँ जाएंगे और उनके पास रुपया पैसा है या नहीं ब्रजेश्वरानंद जी ने कहा कि उनका हाथ खाली है वे ग्राउंड ट्रंक रोड पकड़कर पैदल काशी जाएंगे यह सुन श्री ने बड़े प्यार से कहा कार्तिक का महीना है लोग कहते हैं कि इस समय यम के दरवाजे चारों तरफ खुले रहते हैं मैं माँ हूँ कैसे कहूँ बेटा कि तुम जाओ फिर कहते हो कि तुम्हारा हाथ खाली है भूख लगने पर भला कौन खाने को देगा बेटा बस ब्रजेश्वरानंद जी का जाना बंद हो गया विपाक से एक भक्त संघ छोड़कर जा रहा था जाने के समय मां रोने लगी साथ ही भक्त भी रोने लगा कुछ देर बाद आंचल से आँचू पोछ माँ ने उससे मुंह धोकर आने को कहा फिर इसने पूर्वक कहा मुझे न भूलना मैं जानती हूँ कि तुम नहीं भूलोगे फिर भी कह रही हूँ भक्त ने पूछा माँ और आप माँ ने कहा मां क्या कभी बच्चे को भूल सकती है जानना कि मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ कोई डर नहीं संतान को जाते देख वे खिड़की के पास खड़ी हो तब तक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया फरवरी 1907 में राज बिहारी महाराज मन में गहरे वैराग्य की भावना ले केवल शरीर पर पहने वस्त्र के साथ जयराम बाटी आ पहुंचे रास्ते में एक बार मन में आया कि घर लौटकर दूसरा कपड़ा ले ले पर कहीं कोई विघ्न ना हो जाए इस डर से वे कपड़े लेने के लिए नहीं लौटे श्रीमा को यह बात ज्ञात होने पर उन्होंने उन्हें कपड़ा दिया और जाते समय उसे ले जाने को कहा गाड़ी का किराया भी उन्हें देना चाहा परंतु आवश्यकता न रहने से राज बिहारी ने वह नहीं लिया जाने के समय माँ ने कहा पहुँच पत्र देना और दुख करते हुए कहा अपने बच्चों को कुछ भी खिला न सकी।